श्रीमद्भगवद्गी सांकर भाष्य अध्याय अठारा सा इं ज्ञान से उच्य कथम इति वह ज्ञान की परानिष्ठा किस प्रकार करनी चाहिए सो कहते हैं बुद्धिया विशुद्धिया युक्त धृत्यात्म नियम्य शब्द विन्सियागद्देशो बुद्ध्या अद्यवसायाकया विशुद्धया महतया युक्त सामपन्न धृत्याण आत्मा कार्यक्रन संघात निम्य नियमन वशीकृत शब्दीन शब्द आदि यहाँ ते शब्दादयः शब्द त्यक्त मात्रान केवला मुक्ति ततः अद्खाथ त्यक्त शरीरस्थितर्थन प्राप्त च रागद्वेश परतज बुद्धि से संपन्न पुरुष धैर्य संपन्नपुरशध कार्य संघात रूप आत्मा को शरीर को संयम करके वश में करके शब्दादि विषयों को अर्थात शब्द जिनका आदि है ऐसे सभी विषयों को छोड़कर, प्रकरण के अनुसार यहाँ यह अभिप्राय है कि केवल शरीर स्थिति मात्र के लिए जिन विषयों की आवश्यकता है उनसे अतिरिक्त सुख भोग के लिए जो अधिक विषय हैं उन सब को छोड़कर तथा शरीर स्थिति के निमित्त प्राप्त हुए विषयों में भी राग द्वेष का अभाव करके त्याग करके तथा उसके बाद विविक्तवी लघ्वासीय कायमस ध्यान योगपरो नि्यम वैराग्यम समुपाश्रिता विविक्तवी अरण्य नदी पुलीन गुहादीन। विवक्ता देशन स शीलम अस्य इति लघु विवक्त लघ्वासी लघ्वसनशील विवक्तवा लघ्वसनो निद्रादीदोष निवर्तक चित्त देश का सेवन करने वाला अर्थ वन नदी, तीर पहाड़ी की गुफा आदि एकांत देश का सेवन करना ही जिसका स्वभाव है ऐसा और हल्का आहार करने वाला होकर एकांत सेवन और हल्का भोजन यह दोनों निद्रादि दोषों की निवर्तक होने से चित्त की स्वच्छता में हेतु है इसलिए इनका ग्रहण किया गया है यथवा काय मानसो वाक च कायह च मानसम च य संयताष्ठ से ज्ञाननिष्ठो यति हि यतवाक्कायमानस एवं उपरत सन् तथा मन वाणी और शरीर को वस्म्य करने वाला होकर अर्थात जिस ज्ञाननिष्ठ यति के काया मन और वाणी तीनों जीते हुए होते हैं वह यतवाक्काय मानस होता है इस प्रकार सब इंद्रियों को कर्मों से उपराम करके ध्यान योग ध्यानपरों तो ध्यान आत्मस्वरूपचित ध्यान योग आत्म विषये नित्य एव एवंग्रीकरण तौध्यानौ पर कर्तव्यौ य स ध्यान पर्रहण मंत्रजपाद कर्तव्या प्रदर्शनाथम तथा नित्य ध्यान योग के परायण रहता हुआ आत्मस्वरूप चिंतन का नाम ध्यान है और आत्मा में चित्त को एकाग्र करने का नाम योग है यह दोनों प्रधान रूप से जिसके कर्तव्य हो उसका नाम ध्यान योग परायण है उसके साथ नित्य पद का ग्रहण मंत्र जप आदि अन्य कर्तव्यों का अभाव दिखाने के लिए किया गया है वैराग्यम विराग भावो दृष्टा भाव दृष्टादृष्टेशु विषयसु वैतृषण्य नित्यम एव एवर्थ तथा इस लोक और परलोक के भोगों में तृष्णा का अभाव रूप जो वैराग्य है उसके आश्रित होकर अर्थात सदा वैराग्यवान, वैराग्य संपन्न होकर रहना किंच तथा अहंकार बल दर्प काम क्रोधम पिग्रह विमुंच निर्म शांत तो ब्रह्मभूजा कलते अहंकार अहंकरण अहंकारो देसु तम काम साम्यम युक्तम न इतर शरीरादिम्यम त्यागस्य स्वाभाक दर्पो नाम हर्षान भावी हर्षान्तरभावी धर्माक्रमहेतु शिष्टो दृप्यतिदृपो धर्मती क्रामती स्मरण तमच अहंकार बल और दर्प को छोड़कर शरीर इंद्रियादि में अहम भाव करने का नाम अहंकार है कामना और आसक्ति से युक्त जो सामर्थ्य है उसका नाम बल है यहाँ शरीरादि की साधारण सामर्थ्य का नाम बल नहीं है क्योंकि वह स्वाभाविक है इसलिए उसका त्याग अशक्य है हर्ष के साथ होने वाला और धर्म उल्लंघन का कारण जो गर्व है उसका नाम दर्प है क्योंकि स्मृति में कहा है कि हर्षयुक्त पुरुष दर्प करता है दर्प करने वाला धर्म का उल्लंघन किया करता है इत्यादि काम में दोष क्रोधम अपि, शरीर धारण पर धर्मानुष्ठान निमित्तेन वा बाह्य परिग्रहः, प्राप्तः, तम च विमुच्य तथा तो इच्छा का नाम काम है द्वेष का नाम क्रोध है इनका और परिग्रह का भी त्याग करके अर्थात इंद्रिय और मन में रहने वाले दोषों का त्याग करने के पश्चात भी शरीर धारण के प्रसंग से या धर्मानुष्ठान के निमित्त से जो बाह्य संग्रह की प्राप्ति होती है उसका भी परित्याग करके परमहंस परिभ्राजको भूतवा देह जीवन मात्रे अपि निर्गतम मम भावो भाव निर्म अतएव शांत उपरता या संघृतायासो यति ज्ञान निष्ठो ब्रह्मभुजा ब्रह्मभवनाय कल्पते समर्थो भवति तथा परिव्राजक संन्यासी होकर एवं देह जीवन मात्र में भी ममता रहित और इसीलिए जो शांत उपरति युक्त है ऐसा जो सब परिश्रमों से रहित ज्ञाननिष्ठ यति है वह ब्रह्म होने के योग्य होता है अनेक क्रमेण इस क्रम से ब्रह्मभूत नशोचति शोचति न का भूतेसु मद्भक्ति लभते ब्रह्मभूतो ब्रह्म भूत ब्रह्माप्त प्रसन्ना प्रसादो। न सोचती किंचित अर्थवैकल्याम आत्मनो नैु वैगुण्यम च उद्देश्य न शोचति न संतप्यते न कांक्षति ब्रह्म को प्राप्त हुआ प्रसन्न आत्मा अर्थात जिसको आध्यात्म प्रसाद लाभ हो चुका है ऐसा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा ही करता है अर्थात न तो किसी पदार्थ की हानि के या निसंबंधी विगुणता के उद्देश्य से संताप करता है और न किसी वस्तु को चाहता ही है ब्रह्मभूतस्य से अयम स्वभाव अनुद्यते न सोचति न कांक्षति न सोचति न कांक्षति इस कथन से ब्रह्मभूत पुरुष के स्वभाव का अनुवाद मात्र किया गया है न ही अप्राप्त विषयाकांक्षा ब्रह्मविद उपपद्यते न शिष्यति इति वा पाठ क्योंकि ब्रह्मवेत्ता में अप्राप्त विषयों की आकांक्षा बन ही नहीं सकती अथवा न कांक्ष कि जगह न शिष्यति ऐसा पाठ समझना चाहिए समे भूतेषु सु, आत्मपम्य भूतेषु सु, सुखम दुखम वश्यति नत्मसमदर्शन इह तमाद भक्त्या माम इति तथा जो सब भूतों में सम है अर्थात अपने सदैव सब भूतों में सुख और दुख को जो समान देखता है इस वाक्य में आत्मा को समभाव से देखना नहीं कहा है क्योंकि वह तो भक्त्या माम अभिजानाती इस पद से आगे कहा जाएगा एवं भूतो ज्ञाननिष्ठो निष्ठो भक्तिम मयि परमेश्वरे भक्तिम भजनम परामम उत्तमा ज्ञानलक्षण चतुर्थी लभते चतुर्विधा भजन्ते माम इति उतम ऐसा ज्ञाननिष्ठ पुरुष मुझ परमेश्वर की भजन रूप परा भक्ति को पाता है अर्थात चतुर्विधा भजन्ते माम इसमें जो चतुर्थ भक्ति कही गई है उसको पाता है